इसमें हम लोग प्रथम प्रकरण का त्रयोदश तारी का विचार करे थे द्वैत्याग्रहण तुल्य उवो प्राज तुर्यो बीज निद्रा युत प्राज्ञ साय न्वैत का अग्रहण और तुरीय ये दोनों में बराबर है होने पर भी प्राज्ञम बीज निद्रा से युक्त है निद्रा निद्रा अर्थात अग्रहण और जो अग्रहण है वो बीज है अग्रहण किसका बीज है अन्यथा ग्रहण का अन्यथा ग्रहण अर्थात जो जाग्रत स्वप्न इसका बीज हो गया वो अग्रहण प्राज्ञ में वो बीज निद्रा है तूर्य में वो निद्रा नहीं है तो पूर्व पक्ष वहा पूर्व पक्ष कहा था दोनों बराबर है अगर द्वैत का ग्रहण नहीं होना दोनों में बराबर है अब तूर्य में नहीं है कैसा कह देते हैं तो प्राग्य में है और तूर्य में नहीं है दोनों में अगर एक चीज बराबर है दूसरा चीज भी बराबर हो जाना चाहिए पूर्व का करना था सिद्धांत कह दिया कि नहीं उसमें उपाधि है अब जो अनुमान दिए तो अनुमान दिया था विमतम विमतम का अर्थ तूर्यम कारणबद्धम द्वैत अग्रहण प्राग्यमत सत्तावन पृष्ठा का अंतिम पंक्ति में दिया था अनुमान तूर्य कारणबद्ध है कारण अर्थात तो अग्रहण अग्रहण वाला है क्यों द्वैत अग्रहण तत्थ जैसे प्राज्य पूर्वपक्ष कहता सिद्धांत कहा कि जहाँ द्वैत अग्रहण होगा द्वैत नहीं दिखेगा वो कारणबद्ध हो जाएगा ऐसा नहीं है कारणबद्ध होने के लिए उसको निश्चित रूप से पूर्व में रहना चाहिए पूर्व में रहना चाहिए अगर पूर्व में नहीं रहेगा तो कारण नहीं बनेगा तूर्य जो है वो पूर्व में नहीं रहेगा पूर्व में रहेगा अर्थात तो तूर्य के बाद और कार्य हो जाग्रत स्वप्न फिर आए कितु तो तूर्य के बाद और जागृत स्वप्न नहीं है इसलिए तूर्य में पूर्व भावित्व नहीं आएगा और जहाँ द्वैत ग्रहण हो करके पूर्व भावित्व रहेगा वही कारण बनेगा प्राज्य में द्वैत अग्रहण है और जागृत स्वप्न की अपेक्षा पूर्वभावी है तभी तो वो कारण बनेगा किन्तु तूर्य में द्वैत का अग्रहण तो है किंतु पूर्व नहीं है उसके पर में और जागरण स्वप्न नहीं होना है तो होने से ये उपाधि बन गया अठावन पृष्ठा में हम लोग देख रहे थे तो नियत पंक्ति में था नियत पूर्व भावित्व कारण बद्धत्व प्रयोजकम प्रयोजकम सहकारी केवल द्वैत ग्रहण कारणबद्धत्व का प्रमाण नहीं कराएगा अपितु तो नियत पूर्व भावित्व तो ये भी चाहिए न च पूर्व पक्षी पूर्व पक्षी का कथन है न चौ कहेगा अच्छा न च तूर्य से तद अस्थि पूर्व पक्षी कहते तूर्य में भी तो नियत तो पूर्व भावित्व है तो सिद्धांत कहते तूर्य में नियत तो पूर्व भावित्व नहीं है क्योंकि तूर्य के बाद जागरूक स्वप्न नहीं आएंगे तो नहीं आने से आपका हेतु जो है वो अप्रयोजक यश्माद भाष्य में ये पंक्ति हम लोग देख ले थे अच्छा यशमाद बीज नित्रा युत अर्थात तत्व और प्रतिबोध निद्रा तत्व का ज्ञान नहीं होना यही निद्रा अज्ञान विशेष प्रतिबोध से बीजम विशेष प्रतिबोध विशेष ज्ञान होगा जागृत स्वप्न में जागृत स्वप्न में होने वाला जो विशेष ज्ञान उसका बीज है वो निद्रा अज्ञान रज्जु का अज्ञान होने से ही सर्प का ज्ञान सा बीज निद्रा अर्थात सुसुप्त अवस्था में जो स्थिति है वह बीज निद्रा तो यासे प्राजय आगे है टीका में कि अच्छा ये पंक्ति भी देख लेते लिए थे तुरी विशुद्धचिधा तो प्रसाधन प्रमाण बाधात कालाष्ट हेतु है है, चिद है धातु है अधिष्ठान है तो इसको कहने वाला मांडुके तो मंत्र है न प्रज्ञान घन न अंत प्रज्ञ न बहिष्प्रज्ञ न उवैत प्रज्ञ न प्रज्ञान घन इस प्रकार का है तूर्य जो है प्रज्ञान घन नहीं है प्रज्ञान घन प्राज्ञ है तो तूर्य प्रज्ञान घन नहीं है तो उससे बाध होने से आपका हेतु जो है वो बाधित तो हुआ कालात्य उपदिष्ट है कहते हैं साध्य जब नहीं है जहाँ नहीं है उस समय में हेतु को कहते हैं ये हो गया बाधित हेतु सदा भाष्य सदा दृक् स्वभावत्वाद तत्व अप्रतिबोध लक्षण निद्रा तूर्य ना दृक् स्वभावत्वात ये जो तूर्य है सदा दृक् स्वभाव दृक् स्वभाव अर्थात ज्ञान रूप है सामने में कोई दृश्य है तो उसको प्रकाश कर देगा अगर दृश्य नहीं है तो अपना शांत रहेगा चुपचाप जैसे दीप है प्रकोष्ठ में कोई आ गया तो उसको प्रकाश कर देगा प्रकोष्ठ में कोई नहीं है दीप बुझ जाएगा ये आजकल जिसे लाइट बनते है ना वो लगाए हैं उधर कल हम लोग मंदिर से निकले आरती महीना के बाद हम लोग तीन चार साथ में निकले हम मैदानों समझी गुमान समझी तीन चार साथ में निकले वो लाइट प्रकाश हो गया हमसे <laughs> तो देखो वो अंधेरा में हम लोग का फोटो उठा करके प्रकाश कर <laughs> तो ऐसे ही तुरय नहीं है कोई है तो जलेगा कोई नहीं है तो नहीं बंद हो जाएगा ये सब पैसा बचाने वाला लाइक ऐसा हो नहीं है कितना बुद्धि हो गया मनुष्यों का तो सदा दृक्ष हुआ ये सर्वदा अर्थात चैतन्य रूप ही है कोई है तो प्रकाश करेगा कोई नहीं तो अश्मी इतना ही रहेगा तुम तो तत्व अप्रतिबोध लक्षणा निद्रा तुरीय न विद्यते तत्व का अप्रतिबोध अज्ञान तो प्रतिबोध ज्ञान अप्रतिबोध अज्ञान तत्व अज्ञान ये निद्रा ये निद्रा तूर्य में नहीं है टीका में न पूर्वोक्तोपाधे है साधन व्याप्तिस व्याप्ती तो और थोड़ा वो न्याय का विचार दिखाते हैं पूर्व पक्ष ने सत्तावन पृष्ठा का अंतिम में टीका में अनुमान दे दिया था विमतम कारणबद्रम दहण हेतु दे तो हे दिया था प्राज्य तो, दृष्टान्त दृष्टांत दृष्टांत दृष्टांत हो गया द्वैत अग्रहण हो गया हेतु और प्राज्ञ हो गया दृष्टांत तो ये जो अनुमान वाक्य है अनुमान का कार्य होता है हेतु को दिखा करके साध्य को प्रमाण करना किंतु अगर पता चलेगा कि यह हेतु साध्य को प्रमाण नहीं कर पाएगा बरुँ यह हेतु के साथ कोई एक सहकारी होने से साध्य को प्रमाण कराएगा ऐसा अगर होगा तो माना जाएगा कि हेतु ठीक नहीं है क्यों उसके साथ ये मिलने से कर पाएगा तो अगर इसके साथ ये मिलने से कर पाएगा अगर वो नहीं मिलेगा तो कर देगा नहीं कर देगा तो ये कैसे हेतु बनेगा उसका तो हेतु अर्थात ये अकेला कर चाहिए इसलिए ऐसा हेतु को कहा जाएगा दुष्ट हेतु तो यहां क्या बता दिए कि हेतु में एक उपाधि है तो उपाधि का धर्म होता है वो साध्य का व्यापक होगा और साधन का हेतु का अव्यापक होगा हम साधन का अव्यापक पक्ष्य में दिखाते हैं <coughs> देखिए आप अनुमान विमतम कारणबद्धम द्वैत अग्रहणत्व सत्तावन पृष्ठा का अंतिम पंक्ति में है टीका में विमतम कारणबद्धम द्वैत अग्रहणत्वा तो अनुमान दे दिया अभी साधन हेतु हेतु हो गया द्वैत अग्रहणत्व अभी तूर्य में द्वैत अग्रहणत्व रहा साधन रहा और उपाधि नहीं रहना चाहिए उपाधि हो गया नियत पूर्व भावित तो जो हमारा पक्ष हो गया विमतम विमतम अर्थात तूर्य तूर्य में द्वैत अग्रहणत्व रहा और नियत पूर्व भावित्व नहीं रहा सिद्धांत ऐसे कहा पूर्व पक्षी कहता है कि आप जो पक्ष में हेतु को दिखा दिए और उपाधि नहीं है कह दी ये बात ठीक नहीं है वहां साधन हेतु है और उपाधि भी है अगर उपाधि रह जाएगा उपाधि नहीं बनेगा क्योंकि उपाधि होने के लिए हेतु होने पर भी वो नहीं रहना चाहिए तभी उपाधि बनेगा साधन का अव्यापक होना चाहिए तो साधन रहेगा और उपाधि नहीं रहना चाहिए अगर रह गया तो साधन का भी व्यापक हो गया साध्य का भी व्यापक हो साधन का भी व्यापक हो वो उपाधि नहीं बनेगा पूर्व पक्षी अभी ये बात कह रहा है कि तो आप अभी उपाधि किसको बनाए नियत पूर्व भावित्व और तुरिया में नियत पूर्व भावित्व है mm. पूर्व पक्षी कहेगा सिद्धांत किया कह जाए कि नियत पूर्व भावित्व नहीं है अर्थात उसके बाद जागरण स्वप्न नहीं आ रहा है इसलिए वो पूर्वभाग्य नहीं है mm. तो पूर्व पक्षी कहता है कि वो यत पूर्वभावी ये है अर्थात तुरिया निश्चित रूप से रहेगा पूर्व में रहेगा इस प्रकार पूर्व पक्षी कह रहा है तो आगे जहाँ अठावन में पाठ चलता है देखिये नक्च पूर्वोक्त उपाधे है साधन व्याप्ति पूर्व पक्षी कह रहा है कि उपाधि पूर्वोक्त उपाधि जो नियत पूर्व भावी त्व टीका में द्वितीय पंक्ति में कहा था साधन का व्यापक है साधन व्याप्ति अर्थात तो तो साधन व्याप्ति साधन व्याप्ति का अर्थ साधन निष्ठ व्याप्ति अर्थात साधन व्याप्ति हो जाएगा गुरुपक्षी कह रहा है तो वहां साधन रहना चाहिए उपाधि नहीं रहना चाहिए गुरुपक्षी कहता है कि साधन है और उपाधि भी है तो इसलिए साधन में व्याप्ति आ जाएगा तो साधन अनिष्ठ व्याप्ति तो सिद्धांत कह रहा है कि न च ये बात ठीक नहीं है क्यों तूर्य उत्तर भावी कार्य अपेक्षित्व अभाव उत्तर भावी कार्य कार्य हो जाएंगे जागृत स्वप्न उसके अपेक्षा तूर्य में नियत पूर्ववृत्ति नहीं है अर्थात जागृत स्वप्न से पूर्व में तूर्य रहेगा ऐसा नहीं है तूर्य के बाद जागृत स्वप्न कभी रहेंगे ही नहीं इसलिए तूर्य में नियत पूर्वभावित्व तो आएगा ही नहीं, नहीं। पूर्व पक्ष क्यों कह रहा था कि नियत पूर्व भावित्व तो रहेगा तूर्य में कहेगा तूर्य सर्वदा है तो सर्वदा है कह देने से साधन का व्यापक हो जाएगा इसलिए सिद्धांत कहता है कि नहीं नहीं तुरिया के बाद जागर स्वप्न होगा ही नहीं विधेयक मुक्ति से और रहेगा ही नहीं नियत का उत्तर भावी तो कार्य अपेक्षा तूर्य से उत्तर भावी कार्य अपेक्षा उत्तर भावी कार्य हो जाएंगे जागर स्वप्न उसके अपेक्षा नियत प्राग भावित्व तो अभावत् नियत प्राग भावित्व तो उसमें रहेगा नहीं महत्व भाष्य में कहते हैं तत्व प्रतिबोधलक्षण निद्रा तुरिए नीचे आधार से पंक्ति का आगाम है सदा आगे तत्व तत्व निद्रा निद्रा का अज्ञान। का अज्ञान अज्ञान होना यही निद्रा। ये सदास्वभा में नहीं दोषदय अम्फलम अभी अं में दो सद्दो, दो, दो सद्दो पहले उपाधि हुआ था अभी बाद में आ गया बाध काला उपदिष्ट तो उपाधि हेतु में दो दोष आ गया दोषद अनुमान से अमान फलितम अनुमान प्रमाण नहीं हुआ ये अनुमान साध्य को सिद्ध नहीं कराएगा अर्थात तुरियों में भी कारणबद्धत्व रहे तूर्य में भी अज्ञान रहे ये नहीं हो पाएगा भाष्य में अतो न कारणब्ध तस्मिन अभिप्राय तस्मिन उसमें अर्थात तूर्य में कारणबद्ध ये नहीं है तूर्य कारणबद्ध नहीं होगा कारणबद्ध तुम तूर्य में नहीं रहेगा अच्छा ये प्रयोग से श्लोक उच्चारण करिए आगे टीका में कार्य कार्यकार तौ तो इत्यादि श्लोकोक्त अर्थम ये पहले कहता कार्य जसो कार्यकारणब्धताश्वते जसौराज कारणब्धस्तु दौत तो न सिद्ध्यत ऐसे कहता तभी कार्य कार्यकारौ तो तौदश्लोक वहाँ जो कहा था उसको अभी अनुभव अवष्टम अवस्टम्भे न आधार अनुभव आधार से उसको प्रपंच करते हैं अर्थात भगवान गौड़पादाचार्य अनुभव के आधार पर इसको अभी स्पष्ट करते हैं अर्थात ये सब शास्त्र ये कहता है कि देखिए वो जो शास्त्रकार है वो ज्ञानी है नहीं तो ये ये बात कैसे कहते हैं उनको ये अनुभव है तो ये वाक्य यहाँ कहते हैं अनुभव अवष्टम है न ज्ञानोत्तर तो तो काल में ये बात वो कहते हैं श्लोक है स्वप्न निद्रा युता वाद्यौ निद्रे स्वनुता स्वन निद्रया न निद्राव स्वये पश्यन्ति निश्चिता स्वप्न निद्रा न निद्रा न स्वन निशिता तूरीय पश्यन्ति आद्य स्वप्न निद्रा युवत तो आद्य दो पहले वाला कौन कौन होते हैं प्राज्ञ हो गया तृतीय विश्व जैसा तो विश्वतेज सद आद्य है वो स्वप्न निद्रा युतो स्वप्न से भी युत युत संयुक्त स्वप्न से भी युत है और निद्रा से भी युत है निद्रा शब्द का अर्थ अग्रहण और स्वप्न शब्द का अर्थ अन्यथा ग्रहण तो स्वप्न अर्थात कुछ देखना तो जो भी देखता है वो सब अन्यथा ग्रहण ब्रह्म के शिवा अन्य कुछ देखा रजू को छोड़कर के सर्प माला धारा दंड भू जो भी देखा वो सब अन्यथा ग्रहण हो गया इसको कहा जाएगा स्वप्न भीक्षे तो ये जो विश्व और तेजस ये दोनों ही ये दोनों में अग्रहण है अन्यथा ग्रहण ये दोनों है तो स्वप्न निद्रा युत आद्य और प्राज्यस्तु ये प्राज्य क्या है अस्वप्न निद्राया प्राज्य में अन्यथा ग्रहण है अन्यथा तो ग्रहण नहीं है तो कहते हैं अस्वप्न उसको स्वप्न नहीं है प्राज्यों को स्वप्न अर्थात अन्यथा ग्रहण प्राज्यों को स्वप्न नहीं है अस्वप्न प्राज्यों को निद्रा है अग्रहण वस्तिति, तो प्राज्यों को अग्रहण अग्रहण अग्रहण अर्थात ग्रहण नहीं कर रहा है उसको कुछ पता नहीं चल रहा अग्रहण अर्थात प्राचीय कुछ नहीं जान रहे अग्रहण है तो कहते हैं प्राज्य उसको अस्वप्न है और निद्रा है प्राज्ञ में निद्रा है अस्वप्न स्वप्न है तो प्राज्य का अस्वप्न निद्रा या स्वप्न निद्रा में समास करके दोनों के साथ नए नहीं है न स्वप्न हे अस्वप्न और निद्रा तो अस्वप्न से निद्रा से इतने अस्वप्न निद्रा तया प्राज्य तो अस्वप्न निद्रा से युत युत का अन्वय कर लेंगे और न निद्राम न च स्वप्नम तूर्य निश्चिता पश्यन्ति जो निश्चिता ग्रंथकार करें ऐसे निश्चित लोग देखते हैं इसलिए टीकाकार कहते हैं अनुभव अवस्तम कहते हैं अर्थात ग्रंथकार कहते हैं कि हमको पता है तूर्य में निद्रा भी नहीं है स्वप्न भी नहीं है ये पता है न निद्राम न स्वप्नम तूर्य निश्चिता पश्य निश्चिता ब्रह्मविद ब्रह्म तो ज्ञानी लोग इन जानते हैं कि तूर्यो में निद्रा भी नहीं है स्वप्न भी नहीं है अन्यथा ग्रहण भी नहीं है अग्रहण भी नहीं है केवल शुद्ध स्वरूप का ही भान टीका में तो आपने कह दिया कि स्वप्न और निद्रा ये दोनों में है किसमें किसमें है अभी आप कह देंगे विश्व में भी स्वप्न है अर्थात वो अभी जागृत नहीं है अर्थात विश्व सोया हुआ रहता है स्वप्न देखता है पूर्व पक्षी कहता है कि ननु तैज स्वप्न युक्तत्व स्वप्न युक्त पाठ संशोधन करना है ठीक है में नु तैजसस्य एव स्वप्न युक्तत्व और कुछ प्र है अधिक प्र है हाँ, काट देना है उसको स्वप्न युक्तत्व युक्तम न तो विश्व प्रबुद्यमन से तोग युजते प्रबुद्यम व्याधाता तो पूर्व पक्ष कह रहे हैं तो तैजस से एव स्वप्न युक्तत्व युक्त तेजस तो है वो स्वप्न देखता है वो ठीक है ये बात ना तो विश्व से प्रबुद्ध विश्व जो अभी जागृत है उसको कहा जाएगा आप स्वप्न देखते हैं तो ये तो कठिन चीज है नबुद्धि तद योग तद अर्थात स्वप्न स्वप्न का योग न युज्यते विश्व में स्वप्न कहाँ है प्रबुद्ध मान व्याघाता अगर कहेंगे कि विश्व स्वप्न देख रहा है तो फिर विश्व अभी जागृत नहीं है क्योंकि स्वप्न देख रहा है जो दीवा स्वप्न करते हैं ना ये कहते ना जो साधु जो तत्पर नहीं होते है उनका इसी में अर्थात उनको कहते हैं वो जागृत अवस्था में स्वप्न देखते रहते हैं कुछ कार्य नहीं है प्रबुद्धि व्याघाता तो, तो अगर आप कहेंगे कि विश्व भी स्वप्न देखता है तो जागृत नहीं कहा जाएगा कथम अविशेषण विश्व तेजस स्वप्न निद्रा युत आप कैसे अविशेषण सामान्य रूप से दोनों को कह दिए कि विश्व तेजस दोनों में स्वप्न है और निद्रा है निद्रा है अग्रहण अर्थात तत्व का अवग्रहण है ये आप कह सकते हैं विश्व में विश्व को ब्रह्म ज्ञान हो रहा है क्या नहीं, नहीं हो रहा है तत्व का अव्रहण है ये बात ठीक है किंतु विश्व को ये स्वप्न हो रहा है ये कैसे कहेंगे अर्थात पूर्व पक्षीय स्वप्नों का अर्थ अन्यथा ग्रहण ऐसे नहीं मान रहा है और कहता है कि अन्यथा ग्रहण दो भाग है एक स्वप्न है एक जागृत है आप दोनों को भी स्वप्नों में डाल दिए वेदांत का किन्त्र तत्व यही है जागर स्वप्न ही है ये जितना जितना एक ग्रहण हो तत्र स्वप्न शब्दार्थम आह तो स्वप्न का वास्तव क्या अर्थ है भाष्य में कहते हैं स्वप्न अन्यथा ग्रहणम सर्प इज्व स्वप्न शब्द का अर्थ हो गया अन्यथा ग्रहणम अन्यथा ग्रहणम अर्थात तत्व का ग्रहण नहीं करके अन्य कुछ भी पदार्थों को जानना ये अन्यथा ग्रहणम सर्प इज्व रज में जैसे सर्प देखते हैं ठीक है अभी एक संघ का तो समाधान हो गया आगे यथा रज्वाम सर्पो गृह अन्यथा गृहते तथा तो आत्मनि देहादि ग्रहणम अन्यथा ग्रहणम आत्मनो आगे विराम काट देना है अन्यथा ग्रहणम के आगे विराम है वो नहीं रहेगा आत्मनो देहादि वैलक्षण्य श्रुति युक्ति सिद्धत्वात तेन आगे पाठ संशोधन करना है तेन स्वप्न शब्द तेनाथा स्वप्न शब्दा ते ऐसे है साथ दिन्य। साथ हाँ। अच्छा शब्द नेता हो गया ते तेना होगा पहले जो न है वो त तो होगा आगे जो त तो है वो हो ते न होगा स्वप्न शब्द तेना यथा ग्रहण है ना स्वप्न शब्द तेनाथा ग्रहण है ना संशिष्टत्व विश्व तैजोर अविशिष्ट अर्थ ये बात कहते हैं अर्थात तो जो पंक्ति हुआ भाषा में कहते हैं स्वप्नो अन्य ग्रहण रज... सर्प रज्वाम इसको स्पष्ट करते हैं। यथा रज्वाम सर्पो गृह रज्जु में दिखने वाला जो सर्प अन्य गृहते वहाँ रजु है किंतु सर्प देखता है अन्यथा अन्यथा अर्थात अन्य तो प्रकार तथा तो आत्मनि इसी प्रकार के स्वरूप में देहादि ग्रहणम अन्यथा ग्रहणम मैं मोटा हूँ पतला हूँ स्वस्थ हूँ अस्वस्थ हूँ ये सब अन्यथा ग्रहण है जैसे रज्जु में सर्क ग्रहण करता है क्यों कहते हैं आत्मनो देहादि वैलक्षण्य से श्रुति युक्ति सिद्धता अब हम वास्तविक देह से भिन्न है ये श्रुति भी कहती है और युक्ति भी कहता है अगर तर्क करते हैं विचार करते हैं तो भी निश्चय हो जाता है की मैं शरीर से अलग हूँ ये पंचदशी में दिखाते हैं बेहतर उनका कैसा करना है स्थूल शरीर स्वप्न में रहेगा नहीं, नहीं रहेगा, रहेगा। किंतु वहाँ देखने वाला दृष्टा है सुसुक्ति में जब जाएगा वहाँ सूक्ष्म शरीर नहीं।, नहीं।, नहीं रहेगा किंतु दृष्टा है जानता है कि अभी कुछ नहीं है गए। तो अभी सुसुक्ति में कारण शरीर शरी है अज्ञान है किन्तु समाधि में जाएंगे जब वहाँ अज्ञान भी वो भी नहीं रहेगा किंतु आत्मा वो विद्यमान है तो इसी प्रकार के कहते हैं जब आप युक्ति से विचार करके देखते हैं तो भी निश्चय होता है और श्रुति तो कहती है आत्मा देह से विलक्षण है ये श्रुति युक्ति सिद्धत्त तेन उससे क्या निश्चय हुआ स्वप्न शब्दित न्यथा ग्रहण न संशिष्टत्व विश्व तेज और अविशिष्टम स्वप्न शब्दित तो स्वप्न शब्द से कहा जाता है अन्यथा वो अन्यथा ग्रहण से संश्लिष्ट युक्त अन्यथा ग्रहण विश्व तय से ये दोनों को ही है क्यों अन्यथा ग्रहण का अर्थ हो गया आत्म तत्व तो को ग्रहण नहीं करके अन्य कुछ भी पदार्थ का ज्ञान होना अगर अन्य कुछ भी पदार्थ का ज्ञान होता है ये अन्यथा ग्रहण उसका कारण अग्रहण घट देखने से अगर हमको लगता है कि घट ही है ये अन्यथा ग्रहण हो गया अगर ज्ञान होगा कि मिट्टी घट रूप से दिख रहा है ये ज्ञान हो गया तो जिसको हम देखते हैं ये पर्वत है कहते तो हैं ब्रह्म पर्वत रूप से दिख रहा है ये ये ज्ञानी हो गया। पर्वत ही है, अर्थात इसका ब्रह्मत्व तो का ग्रहण नहीं हुआ अग्रहण होने हो से अन्य ग्रहण हो गया तो अर्थात ज्ञानी की स्थिति वही है ज्ञानी जब व्यवहार काल में रहेगा वह पर्वत उसको भी दिखेगा किंतु उसका यह बुद्धि रहेगी कि ब्रह्म पर्वत रूप में है विश्वता जैसे और अविशिष्टम अन्य पदार्थ का ग्रहण ये विश्व को होता है तेजस को होता है अन्य पदार्थ का ग्रहण ब्रह्म व्यतीत तेजसो को है। होता है तो अन्यथा ग्रहण ये स्वप्न हो गया इसलिए दोनों को रहेगा अच्छा तो ठीक है एक प्रश्न का समाधान हो गया तो अभी विश्व तेजस ये दोनों को स्वप्न रहा पूर्व पक्ष कहते हैं तथापि निद्रा नद्रा न तू प्रबोधव तो विश्व से इति आशंका ठीक है।, है अभी विश्व में स्वप्न हो गया मान लीजिए विश्व में निद्रा कैसे हम बैठे बैठे स्वप्न देख रहे हैं मनोराज्य कर रहा है ये ठीक है चलो मान लिया हम बैठे बैठे सो गए ये कैसे होगा तो ये तो नहीं है पूर्व पक्ष कहता है तथापि निद्राणस्य एवं निद्रा जो सुसूप है उसी का ही निद्रा युक्त ये कहा जा सकता है न तू तो जो जागृत है विश्व जागृत है पर जागृत विश्व को कहेंगे उसमें निद्रा है ये कैसे हो जाएगा ये आशंका ये सब पूर्व पक्षी क्यूँ शंका कहता है अर्थात कहता है कि आप ये सब अभी शब्दों का अर्थ आपको पता नहीं है पूर्व पक्षी कहता है मेरे को यह सब शब्द का अर्थ पता नहीं है आप तो कलिकारी का सुना दिए स्वप्न उसमें है निद्रा उसमें है ये स्वप्न का क्या अर्थ निद्रा का क्या अर्थ पूर्व पक्षी पुषरा है अर्थात तो जिसको ये पदार्थ सब प्राप्त ज्ञात तो नहीं है हमको ज्ञा नहीं है तो ये सब अर्थात हम ही पूर्व हम पूछ रहे हैं फिर शास्त्रकार हमको उत्तर दे रहे हैं समझा दे रहे हैं स्वप्न शब्द का मतलब ये बाद कथा बाधकथा अर्थात एक व्यक्ति को पता नहीं एक व्यक्ति को पता है निद्रा इतिभाष्य निद्रोक्ता तत्वा प्रतिबोध लक्षण तम इति निद्रा उगता निद्रा क्या है पहले कह दिया गया था सिद्धांत कहता है कि पहले हम कह दिया था ना तत्व अप्रतिबोध लक्षणम निद्रा ये तृतीय पंक्ति में ऊपर में है तत्व अप्रतिबोध लक्षण निद्रा तुरीय न विद्यते कह दिया था तो इसलिए सिद्धांत कहता है निद्रा उगता अभी अभी हम एक पंक्ति पहले से कहे है तो निद्रा उगता तत्व अप्रतिबोध लक्षणम तत्व का अप्रतिबोध अज्ञान तत्वों का ज्ञान नहीं होना यही निद्रा है इसको तमो कहते हैं तम आवरण कर देने वाला ये निद्रा हुआ आगे टीका में न अगर तत्व का तत्व का अवरण अर्थात ब्रह्म का ज्ञान नहीं हो रहा है तत्वों का तत्व अर्थात ब्रह्म का भी ज्ञान नहीं हो रहा है वो तो सुसुप्ति में जागृत में वस्तु का ग्रहण नहीं हो रहा है और ब्रह्म का ग्रहण नहीं हो रहा है ये अर्थात क्या ना शून्य को जान रहा है वो ये जो पहले एक श्लोक आया था कहा था कि ये इस देह में ही विश्व तेजस्व प्राध्या तीनों उपलब्ध होते हैं पहले श्लोक आया था ये वही अवस्था है अर्थात अभी जागृत है ब्रह्म का ज्ञान भी नहीं है और कुछ भी नहीं जान रहा है केवल शून्य को जान रहा है अर्थात इसी देह में अभी जागृत अवस्था में वो प्राध्य है और जागृत अवस्था में मनोराज्य कर रहा है तो जागृत अवस्था में तो हो गया और इंद्रिय व्यवहार कर रहा है तो ये विश्व हो जाएगा तो इस प्रकार की जो अवस्था है वो प्राध्यों का अवस्था है और ये अवस्था आने से हमको आगे विचार चलाना है ये कुछ नहीं है ये शून्यों को हम क्यों जान रहा है इसको बंद करो किन्तु हमारा जब संस्कार अधिक बाहर पदार्थों को देखना रहेगा तब हम शून्य से एकाएक स्वरूप के तरफ नहीं हट पाएंगे हमको शून्य देखते देखते थोड़ा अभ्यास बना करके बाहर पदार्थ को देखने का जो संस्कार है उसको दुर्बल कर देना पड़ेगा तब शून्य में रहने पर जाकर के अर्थात कहते ना सीढ़ी चढ़ते चढ़ते अर्थात एक जागा में आप स्थिर होकर के दृढ़ होने से फिर आगे चढ़ पाएंगे आप एकाएक लंबा नहीं चढ़ पाएंगे जब आप जागृत स्वप्न दोनों को बंद कर देंगे ये सुसुप्ति को दृढ़ करना पड़ेगा अर्थात ये जो प्राग्व अवस्था कुछ नहीं है मैं शून्यों को जान रहा हूं यह स्थिति भी अगर हो रहा है तो इसको दृढ़ करना पड़ेगा हम लोग का संस्कार के चलते क्या होगा ना ये बुद्धि में हमेशा विचार चलता ही रहेगा ये रुकता नहीं इसको रोकना पड़ेगा इसलिए प्राणायाम इत्यादि सब कहते हैं मन को बंद करेगा एक विचार से दूसरा विचार उसको हम कहते हैं अंतराल वो अंतराल जितना अधिक हो विचार कम उठे तब हम प्राध्यम अवस्था निश्चय हुए राज्य अवस्था निश्चय होने से तूर्य अवस्था को जा पाएगा ये हम शून्य को क्यों देखता है वृथा है इसको नहीं देखना है ऐसा हो जाने से फिर वो शून्य को देखना छोड़ छोड़ देगा वो तूर्य में स्थिर होगा धीरे धीरे किंतु वो अवस्था धीरे धीरे बढ़ाना जो अंतराल अवस्था कहते हैं मतलब विचारहीन अवस्था वो दिखाना अभ्यास करना है ठीका में उक्ताभ्याम स्वप्न निद्राभ्याम विश्व तैयस वैशिष्टम निगम यती अभी स्वप्न और निद्रा ये विश्व में रहा अथवा तेजस तो में रहा में में में दोनों दोनों स्वप्न विश्व को भी है तेजस तो को भी है स्वप्न अर्थात तो अन्यथा ग्रहण अज्ञानो विश्व को भी है तेजस तो नुँ। को भी है अज्ञान अर्थात निद्रा तो स्वप्न निद्रा विश्व तेजस दोनों में वैशिष्ट द्वनो वैशिष्ट था संबंध तो ये विश्व तेजस द्वोनो में स्वप्न और निद्रा है निगम भाष्य में है ना? स्वप्न निद्राभ्यां अर्थात स्वप्न निद्राभ्यां ये दोनों के द्वारा युक्त संश्लिष्ट कौन ये दोनों? विश्व तेरथ ग्रहणेन अग्रहणेन चैशिष्यम सूचित श्व और तेजस में अन्यथा ग्रहण भी है और अग्रहण भी है उसको पहले कहा था श्लोक में कार्य कारण बद्धता विश्व ते विश्व तेजस विश्व और तेजस कारण कार्य दोनों के द्वारा बद्ध है कारण हो गया अग्रहण कार्य हो गया अन्यथा ग्रहण ये दोनों से बद्ध है भाष्य में अतस्तऊ कार्य कारण बद्धि उक्त एकादश श्लोक में कहा गया था तो तो तो तो कार्य कारण बद कार्य और कारण कार्य हो गया अन्यथा ग्रहण कारण हो गया अग्रहण ये दोनों से बद्ध है वो दोनों द्वितीय पादम विभजते श्लोक में द्वितीय पाद प्राज्ञों के बाद कहा प्राज्ञ अस्वप्न है और निद्रा है स्वप्न का अर्थ क्या कहा गया अन्यथा ग्रहण प्राज्य में अन्यथा ग्रहण है नहीं।, में नहीं।, नहीं है तो स्वप्न नहीं है और स्वप्न है भाष्य में कहते हैं प्राज्यस्तु पाठ संशोधन करना है प्राज्यस्तु स्वप्न वर्जितया या चाहिए स्वप्न केवल या, के या एव निद्रया प्राज्ञस्तु केवलया निद्रया इति प्राजस्तु स्वप्न वर्जित कवल नहीं है उसको यूत यूत युक्त कारणबद्ध प्राज्ञ कारणब्ध हुआ कारण अव्रहण निद्रा केवल निद्रा है उसको इति में द्वितीय अर्धम ब्याचे श्लोक का द्वितीय अर्ध तुरिय का बात कहा तुरिय में निद्रा है ना स्वप्न है निद्रा भी, निद्रा भी नहीं है तो उसको कहते हैं भाष्य में नो उभ पश्यूरीये निश्चिता ब्रह्म विदो विरुद्धत्वाद सवितरी गतम तूरीये निश्चिता उभयं न पश्यती तूर्य में निश्चित लोग निश्चित का अर्थ भाष्य में कहते हैं ब्रह्म विद्र ज्ञानी लोग तूर्य में उभय न पश्यन कौन कौन उभय स्वप्न और निद्रा ये दोनों तूर्य में नहीं है क्यों नहीं है विरुद्धत् दृष्टांत तो देते हैं सभी तरी व सूर्य में तम ये कभी हो जाएगा नहीं हो जाएगा तो सूर्य में तम ये विरुद्ध है तो इसी प्रकार सूर्य सूर्य में कभी निद्रा नहीं रहेगा और सूर्य जिस प्रकार के रंग दिखता है कभी उसका रंग बदल जाएगा ये भी नहीं होगा अन्यथा ग्रहण अर्थात तो बदल जाना वो भी नहीं होगा कभी वो अंधकार भी नहीं होगा कभी अन्य रंग वाला भी नहीं हो जाएगा मैं तो तो वो, वो तो सूर्य का बदलता नहीं वो तो आने जाने रास्ता वाला हो गया अर्थात सूर्य से वो आने के लिए उस समय अर्थात वो सूर्य का जो रश्मि है वो रश्मि बदल जाते हैं बीच में बाधक हो जाता है तो ये जो पृथ्वी का नजदीक आने से वो सब थोड़ा टेढ़ा हो जाते हैं जैसे ऊपर आ जाएंगे तो सीधा हमारा चक्ष में आएगा जैसा कहते हैं ना ये आप एक तार रखेंगे लोहा का तार और उसका मान लीजिए कि एक मीटर लोहा का तार पतला तार और उसका बीच में उसको आधा इंच छोड़ करके एक मार्गनेट रख देंगे वो तार क्या होगा टेढ़ा हो जाएगा अब दोनों पक्ष तार पकड़े हैं और बीच में एक मार्गनेट रख देंगे वो टेढ़ा हो जाएगा और खींच लेगा उसका इसी प्रकार के सूर्य का किरण आ रहा है हमारा चक्षु तक अभी बीच में पृथ्वी उसको थोड़ा खींच करके टेढ़ा कर देगा जैसे ही उसका जो थो खींच लेगा तो खींच लेने से उसका थोड़ा वो रंग बदल जाएगा रंग बदल जाएगा वो रंग हमारे तक नहीं पहुंचेगा केवल लाल रंग पहुंचेगा लाल रंग का बाधा कम होता है इसलिए सिग्नल लाइट से लाल किया जाता है रेलवे सिग्नल से लाल होते हैं लाल बाधा नहीं होता है बहुत दूर जाता है अन्य लाइट से बाधा हो जाते हैं ये पृथ्वी जो खींच लेता है ना अन्यों को खींच लिया लाल को थोड़ा खींच नहीं पाता इसलिए लाल पहले आ जाता है तो जब अस्त अथवा उदय समय में ये सूर्य का पृथ्वी का नजदीक होकर के किरण हमारे पास आ रहे हैं और डूब रहा है पृथ्वी हमको बीच में बाधा कर रहा है तेज द्रव्य प्रमाण है कि तेज द्रव्य खींचा जाता है तो यहाँ तो कहते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक ठीक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक भी मैग्नेट के द्वारा खींचा जाएगा ठीक है मैं तूरीय निद्रा स्वप्न ई और अदर्शन हेतु माह तूरीये निद्रा भी नहीं है स्वप्न भी नहीं है दोनों नहीं दिखते हैं उसमें हेतु क्या है कहते हैं विरुद्ध स्वाद तूर्य में हो नहीं पाएगा तो ये प्रकाश रूप है विरुद्ध है अज्ञान तत्कार नित्य विज्ञप्ति रूपे तुरिये विरुद्धत्व अनुपलब्धि रीत दृष्टान्त आह अज्ञान और अज्ञान का कार्य अज्ञान का कार्य हो जाएगा अन्यथा ग्रहण ये दोनों नित्य विज्ञप्ति रूप जो तूर्य है विज्ञप्ति विज्ञान ज्ञान स्वरूप है तूर्य ज्ञान स्वरूप है उसमें ये दोनों नहीं हो पाएंगे क्यों विरुद्धत्व तो विरुद्ध होने से अज्ञान और अज्ञान का कार्य अनुपलब्धि उनका उपलब्धि नहीं होगा तूर्य में ये अनुपलब्धि रीतत्र दृष्टान्त मृष्टान दिखाते हैं भाष्य में कहा सभी सब तर जैसे सूर्य में तमो अंधकार आगे टीका में तुरिये वस्तुतो न अविद्या तत्कार अस्तिपी सूचितम तूरीय अविद्या और अविद्या का कार्य इनका वस्तुतः संगति न अस्ति, तुरिए वस्तुतः न अविद्या संगति अस्ति। पंक्ति इस प्रकार हो गया हम इसको लगाएंगे तुरिए अविद्या वस्तुतः संगति न अस्ति। वास्तविक संबंध नहीं है अर्थात हम वास्तविक जो स्वरूप है हम जो है हमें हम वास्तविक अविद्या और अविद्या कार्य का संबंध नहीं है वास्तविक नहीं है मानने लगेंगे कि मानने लगने से पूरा निषेध करेगा ये पूरा कहेंगे ना तो जो जगत जितना दूर आप कल्पना कर पाएंगे वो सबका स्वामी मालिक आप हैं ये मानने में क्या हानि है सब मान लीजिए वास्तविक तो ये वास्तविक पारमार्थिक वास्तविक व्यावहारिक वास्तविक नहीं है अर्थात तो मान लेता है जो हम कहते हैं अर्थात तो पारमार्थी को उसको ज्ञान नहीं है अर्थात दिवा स्वप्न से मान लेना तो वो नहीं व्यवहारिक नहीं प्राग अभी प्रागि कहा था कार्य कारणब तेवते न सिद्ध कहता कह था पहले एकादश एक एक श्लोक विरुद्धत्व विरुद्धत्वात क्योंकि ये, ये तूर्य में ये जो अज्ञान ये रह ही नहीं पाएगा क्योंकि अज्ञान का अर्थ होता है कि तमो तो अंधकार रूप तुरिया है प्रकाश रूप प्रकाश को कभी अंधकार उसका पास रह ही नहीं पाएगा जैसे दे कहा दे जाएगा दे। कि ये मेघा कभी सूर्य को आवरण कर देगा नहीं कर पाएगा मेघा किसको आवरण करता है चक्षु चौक। को आवरण कर दिया इसी प्रकार की ये जो विद्या है अज्ञान है ये वास्तविक ब्रह्म को आवरण नहीं कर पाएगा उसमें हो ही नहीं पाएगा किसको आवरण करता है कहते हैं जीवो को आवरण कर देता है इसलिए तो अविद्या का कार्य क्या होता है कहते तो अविद्या का दो कार्य है कि आवरण है कि विक्षेपों अविद्या का आवरण विक्षेप दोनों जीवों में है अविद्या का केवल विक्षेपों से ईश्वर में है ईश्वर को आवरण नहीं है ईश्वर को केवल विक्षेप है ये जीवो को किन्तु आवरण भी है तो जीव को आवरण क्यों है कहते जीव अपने आप को अभी ब्राह्मण नहीं मान रहा है तो जैसे चक्षु चक्षु भी तेज पदार्थ है सूर्य भी तेज पदार्थ है तो मेघ किंतु सूर्य को आवरण नहीं कर पाएगा तो क्यों कहेगा वो तो तेज रूप ही उसका स्वभाव है किंतु चक्षु कहेंगे उसी से अनुग्रह प्राप्त करके चलने वाला तेज है ये कमजोर है उसको आवरण कर देगा मेघ इसी प्रकार की अविद्या ये ईश्वर को आवरण नहीं कर पाएगा किंतु उसी का जो थोड़ा प्रतिबिंब है जीव उसको आवरण कर देगा तो ये अर्थात तो सूर्य को जैसा तम आवरण नहीं कर पाएगा अर्थात तो इसका सामर्थ्य नहीं है उसका आवृत करने का। विरुद्ध अर्थात तो जैसे विरुद्ध उदाहरण देते हैं प्रकाश तम ये आवरण नहीं कर पाएगा उसके। अच्छा भाष्य में अतो न कार्य कारण कारणबद्ध इति सूर्य इसलिए तूर्य कार्य कारणबद्ध नहीं है कारणबद्ध भी नहीं है कारण नहीं रहेगा तो कार्य भी नहीं रहेगा कार्य कारण का संबंध नहीं है केवल मानता है मेरे में कार्य है मानेगा तो मेरे में कार्य है कार्य अर्थात तो कर्तृत्व तो, भोक्तृत्व तो, सुखी दुखी अन्यथा ग्रहण अगर मानने लगेगा फिर कहना पड़ेगा आप में कारण भी है नहीं तो कार्य कहा से आ गया जब और हमें कार्य शिथिल हो जाएगा तब धीरे धीरे लगेगा कि नहीं कारण होने का क्या जरुरत है हमें कार्य ही नहीं है इसलिए कार्य शिथिल होने से ही कारण हटने का संभावना कार्य पूरा बना रखेंगे जगत सत्य बना रखेंगे ये कारण हटेगा नहीं ये चतुर्दश चतुर्दशोक उच्चारण करेंगे निश्चित ठीक तो है कल अवकाश है तो एक दिन कल छुट्टी रहेगा फिर परसों से पूर्णमद पूर्ण निध पूर्ण आ